आदमी बड़ा जटिल है बदलने की घड़ी भी आ जाए तो ऊपर से बदल जाता है और भीतर की बदलाहट बचा जाता है कबीर ने कहा है मन न रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा कपड़े को रंग लेना तो आसान है। असली बात तो मन को रंगने की कपड़े का रंग जाना मन के रंगने की खबर हो तब तो ठीक शुभ और कपड़े का रंग जाना मन को रंगने से बचने का उपाय हो तो बहुत खतरनाक इससे तो बेहतर था जैसे थे वैसे ही रहते कम से कम धोखा तो ना होता प्रार्थना की घड़ी आती है तो आदमी मंदिर चला जाता है ऊपर ऊपर की प्रार्थना कर लेता है भीतर हृदय पिघलता ही नहीं इससे तो बेहतर था प्रार्थना ना करते पीड़ा तो रहती कि प्रार्थना नहीं की अब प्रार्थना भी कर ली और प्रार्थना हुई भी नहीं ऐसी जटिलता है मन जो आखिरी धोखा देता है आदमी को वह यही है कि तुम्हें समझा देता है कि देखो अब और क्या करना है पूजा भी कर ली प्रार्थना भी कर ली मंदिर भी हो आए कपड़े भी रंग लिए संसारी थे सन्यासी हो गए अब और करने को क्या बचा ऊपर ऊपर के फर्क से कुछ होता नहीं परिधि को कितना ही रंगो जब तक केंद्र न रंग जाए तब तक क्रांति नहीं होती तुम्हारा असली चेहरा तो वही का वही रहता है ऊपर से मुखौटे पहन लेते हो आदमी की यह जटिलता धीरे धीरे दूसरों को धोखा देने से पैदा हुई है जब तुम दूसरों को धोखा देते हो और बहुत कुशल हो जाते हो तो एक दिन तुम अपने को भी धोखा दे लेते हो इसलिए सांस्ताओं ने कहा है दूसरों को धोखा मत देना क्योंकि दूसरों को धोखा देने का अंतिम परिणाम एक ही होगा कि तुम अपने को भी धोखा दे लोगे बेईमानी में इतने निष्णात हो जाओगे कि अंततः जो गड्ढा तुमने दूसरों के लिए खोदा है वो गत हो गए अपने से ही झूठ बोल रहे हो और पकड़ नहीं पाते तुम्हारी बेईमानी इतनी कुशल हो गई इतनी कलात्मक हो गई कि अब तुम खुद भी ना पकड़ पाओगे कि कैसे और कब तुमने अपने को धोखा दे दिया आज के सूत्र इस संदर्भ में ही है पहले तो संदर्भ को समझ लें सूत्र संदर्भ सूरज ढला एक दिवस और बीत गया रात्रि उतरने लगी रात के पहले तारे आकाश में उभर आए शांत है विहार और शीतल समीर बह रहा है भगवान जेतवन में ठहरे उनके साथ 500 भिक्षु भी ठहरे ये 500 सौ भिक्षु आसनशाला में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं गप कर रहे हैं आश्चर्य कि उनकी बातचीत और साधारण जनों जैसी ही है उनकी बातें सुनकर तय करना कठिन है कि वे संसारी हैं या सन्यासी हैं उनकी चर्चा-वार्ता के विषय अंतरयात्रा के विषय ही नहीं है जैसे वे अभी भी बहर यात्रा में ही संलग्न हों भगवान मौन बैठे उनकी बातें सुन रहे चकित हैं और करुणा से भरे हुए भी हैरान है और उनके प्रति बड़ी दया का भाव भी है वे तो शायद अपनी बातों में इतने तल्लीन हैं कि भगवान को भूल ही गए भगवान को भूलना कितना आसान याद रखना कितना कठिन भगवान पास भी मौजूद हो तो भी भूलना आसान अमुक गांव का मार्ग बड़ा सुंदर है अमुक गांव का मार्ग बड़ा खराब है अमुक मार्ग पर कंकड़ पत्थर है कांटे है। अमुक मार्ग बड़ा साफ सुथरा है अमुक मार्ग पर छायादार वृक्ष स्वच्छ सरोवर भी है। और अमुक मार्ग बहुत रूखा सूखा है उससे भगवान बचाए है। भिक्षु हैं पर्यटन करना होता है अलग अलग मार्गों पर चलना होता है गांव गांव भटकना होता है तो बात चल रही है कि कौन से मार्ग जाने योग्य है कौन से मार्ग जाने योग्य नहीं है और कोई कह रहा है कि फला नगर का राजा अद्भुत है बड़ा दानी है उस नगर का सेठ भी सच्चा सेठ सेठ है श्रेष्ठी ही है सेठ शब्द आया है श्रेष्ठ से उस धनी को ही श्रेष्ठ कहते थे सेठ कहते थे जो दानी हो तो भिक्षु कह रहे हैं राजा भी अद्भुत उस नगर का जो नगर सेठ है नगर सृष्टि है वो सच में ही श्रेष्ठ है और फला नगर का राजा भी कंजूस उसका नगर सेठ भी कंजूस उसकी जनता भी कंजूस वहां तो भूल के कोई पैर ना रखे उन्होंने तो इस धर्म का नाम ही नहीं सुना है उस नगर में तो दान की कोई आशा ही ना रखे अपना भिक्षा पात्र भी चोरी ना जाए तो बहुत समझो कि तुम भाग्यवान हो अपने चीवर बचा के निकल उस गांव से तो समझो प्रभु की बड़ी कृपा है दान देने वाले जैसे अब रहे ही नहीं और दान को सभी संस्थाओं ने धर्म का मूल कहा है और कोई अन्य कह रहा है सुंदर स्त्री पुरुष देखने हो तो उस उस राज्य में जाओ शेष जगहों पर तो हीन कुरूप स्त्री पुरुषों के समूह मात्र हैं जमघट मात्र हैं भीड़ भाड़ है भगवान ने यह सब चुना सुना चौंके भी हंसे भी उन भिक्षुओं को पास बुलाया और बोले भिक्षुओं वह मार्गों की बातें करते झिझकते नहीं भिक्षु होकर भी बाहर के मार्गों की बात करते हो अंतर मार्ग की सोचो भिक्षुओ समय थोड़ा और करने इन्हीं वाह मार्गों पर जन जन भटकते रहे वो अभी भी थके नहीं और भी भटकना है वह मार्गों में कैसा सौंदर्य और वह मार्गों में कैसी छाया और वह मार्गों पर कैसे सरोवर सौंदर्य तो है आर्य मार्ग में सौंदर्य तो है अंतर मार्ग में छाया भी वही है सरोवर भी वही शरण ही खोजनी हो तो वहीं खोजो वहीं मिटेगी प्यास वहीं मिटेगी तपन वही मिटेगी भूख और कहीं नहीं भिक्षुओं को आरी मार्ग में ही रहना चाहिए क्योंकि वही दुख निरोध का मार्ग है और तब उन्होंने ये गाथाएं कही पहले तो इस कहानी के एक एक हिस्से को खूब गहरे हृदय में उतर जाने दें तो गाथाएं समझ में आ जाएंगी सूरज ढल गया एक दिवस और बीत गया सन्यासी यदि सच में सन्यासी है तो मौत करीब आ गई मौत और करीब आ गई उसे और सजग हो जाना चाहिए एक हाथ एक दिन हाथ से और चला जा चुका और अभी तक कुछ विशिष्ट हुआ नहीं ध्यान नहीं हुआ समाधि नहीं लगी अभी तक करुणा का दिया नहीं जला एक दिन और गया और कौन जाने कल सुबह हो न हो ये रात आखिरी हो अगर कोई सच में संन्यास्त है तो ये घड़ियां व्यर्थ की बातों में गमाने की नहीं सूरज ढल गया है ऐसे ही एक दिन हम ढल जाएंगे हर ढलते सूरज के साथ हम ढल रहे हैं हर संध्या हम और थोड़े कम हो गए इधर दिन बीतते हैं उधर हमारे जीवन की ऊर्जा चुकती जाती बूंद बूंद करके एक दिन जीवन समाप्त हो जाए संसारी व्यर्थ की बातें सोचे समझ में आता है लेकिन संय संस्थ को तो एक ही बात महत्वपूर्ण है कि मृत्यु है और जीवन को अभी तक मैंने जाना नहीं सन्यासी के सामने तो एक ही सवाल है एक ही चुनौती है कि मौत पास आ रही है और जीवन से मेरा अभी तक परिचय नहीं हुआ जीवन क्या है अभी मैं उत्तर देने में समर्थ नहीं मैं कौन हूं अब तक साक्षात्कार नहीं हुआ ये घड़िया बीती घड़िया ऐसे व्यर्थ गमाने को नहीं है सूरज ढल गया है एक दिवस और बीत गया रात्रि उतरने लगी ऐसे ही एक दिन मौत उतर आएगी रोज उतरती रात्रि अंधतः आने वाली मौत की खबर लाती अंधेरा उतरने लगा ऐसे ही एक दिन महा अंधकार उतर आएगा तुम आए भी गए भी और तुम्हारे जीवन में कुछ भी ना हुआ जैसे आए वैसे चले गए खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए कूड़ा करकट बटोरा भी तो वो सब पड़ा रह जाएगा तो संसारी और सन्यासी में फर्क होगा हर दृष्टि से फर्क होगा एक ही जगह खड़े हो भला दोनों एक ही ढलते सूरज को देखते हो लेकिन सन्यासी कुछ और देखेगा और संसारी कुछ और देखेगा एक रात ऐसा हुआ बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया अपने प्रवचन के बाद वो रोज ही कहते थे अब जाओ रात्रि का अंतिम कार्य कर डालो लेकिन उस दिन संयोग की बात भिक्षुओं में और भी लोग आए थे सुनने एक चोर भी आया था एक व्यक्ति आई थी ये जो बुद्ध कहते थे रात्रि का अंतिम काम कर डालो वो था ध्यान में उतर जाना क्योंकि बुद्ध कहते थे पता नहीं कल सुबह हो या ना हो मौत तुम्हें ध्यान में पाए नींद तुम्हें ध्यान में पाए क्योंकि नींद छोटी मौत है नींद रोज रोज मौत का ही तो स्वाद है ऐसे ही तो एक दिन मौत में लीन हो जाओगे जैसे रोज नींद में खो जाते और देखा तुमने नींद में तुम्हारा बाहर का संसार पड़ा रह जाता ना तो याद रहती कि तुम गरीब हो ना याद रहती कि, कि, कि, कि ज्ञानी की कि पंडित ना याद रहती कि बच्चे की जवान के बूढ़े की स्त्री के पुरुष ना याद रहती सुंदर असुंदर कुछ भी याद नहीं रह जाता यही याद नहीं रह जाती कि मेरा नाम क्या पता ठिकाना क्या बाहर का सब नींद में ही पड़ा रह जाता तो मौत की तो बात ही क्या कहनी तो हर रोज नींद आती मौत की खबर लेके आती छोटी छोटी मौत का अनुभव लाती तो बुद्ध कहते थे रात सोने के पहले रोज रात मरने के पहले ध्यान में उतर जाओ कौन जाने सुबह हो या ना हो मौत तुम्हें ध्यान में पाए तो जीवन रूपांतरित हो जाएगा तो फिर दोबारा जन्म ना होगा अब इसको रोज रोज कहना पड़ता था इसलिए उन्होंने ये प्रतीक बना लिया था कि भिक्षु अब जाओ और रात्रि का अंतिम कार्य कर डालो भिक्षु तो उठ के ध्यान करने चले गए चोर चौंका उसने कहा रात हो गई काफी ठीक ही कहते कि जाऊं अपने काम में लगू चोरी उसका काम था और वैश्या ने सोचा कि ठीक ही कहते भगवान इनको पता कैसे चला कि वैश्यागिरी मेरा काम है रात आ गई अपने काम में लगू एक ही वचन बोला था बुद्ध ने कि रात आ गई नींद करीब आ रही है अब जाओ अपना आखिरी काम कर डालो जिने ध्यान करना था वो ध्यान करने चले गए जिने चोरी करना था वो चोरी करने चले गए जिन्हें वैश्यागमन करना था वह वैश्यागमन करने चले गए जो वैश्या थी उसने अपनी दुकान खोल ली चोर अपने काम पर निकल गया एक ही वचन लेकिन अर्थ अनेक हो गए सूरज ढलता है आंख तो वही खबर लाती लेकिन भीतर की चेतना अलग अलग व्याख्या करती सुना है मैंने दो आदमी एक झील के किनारे खड़े थे पूरे चांद की रात थी चांद ऊपर उठा था झील में चांद चमक रहा था एक आदमी कवि था और एक कबाड़ी था उस कबाड़ी ने ऐसा झील में गौर से देखा और कहा कि अरे एक जूता पड़ा मालूम पड़ता है और एक टीन का डब्बा भी पड़ा है और उस कबी ने तो अपने सिर में हाथ मार लिया उसने कहा चांद पड़ा है इस झील में तुझे चांद नहीं दिखाई पड़ता है आकाश उतरा है इस झील में तुझे आकाश दिखाई नहीं पड़ता तुझे दिखाई पड़ रहा है एक जूता और एक टीन का डब्बा कबाड़ी यानी कबाड़ी चांद दिखे उसे जिसके पास चांद को देखने की चेतना हो जिसके पास थोड़ी काव्य की क्षमता हो जिसके हृदय में थोड़ा सौंदर्य का बोध हो कबाड़ी को कबाड़ी को चांद नहीं दिख सकता कहावत है तिब्बत में कि चोर जेब कट अगर संत के पास भी जाए तो उसकी नजर संत की जेब पर होती चाहे जेब खाली ही क्यों ना हो संत पर नजर नहीं पड़ती हम वही देखते हैं जो हम हैं हम वैसा ही देखते हैं जो हम सूरज ढल गया तो बुद्ध चाहते कि इस अपूर्व घड़ी को सूरज की ढलने की घड़ी को उनके सन्यासी उनके भिक्षु शांत मौन बैठकर अपने जीवन के ढलने के प्रवाह को देखें इस घड़ी में तुम जानकर जरूर चकित होगे कि इस देश में हमने सदा से प्रार्थना को संध्या का नाम दिया है क्यों दिया है संध्या प्रार्थना का क्षण एक दिन बीत गया और एक रात आ गई एक और दिवस गया भीड़ भाड़ का उपद्रव का कर्म का आपाधापी का और एक छोटी मौत द्वार पर खड़ी इन दोनों के बीच प्रार्थना कर लो संध्या का अर्थ है दिवस और रात्रि के बीच के क्षण यह क्षण प्रार्थना बन जाए इसलिए धीरे धीरे इस देश में तो संध्या शब्द ही प्रार्थना का पर्यायवाची हो गया ऐसे ही सुबह रात बीत गई एक मौत गई फिर तुम उठे आप आपाधापी की दुनिया फिर शुरू होगी ये जो रात और दिन के बीच का थोड़ा सा काल है ये संध्या ये जो मध्य की संधि संधि से बना संध्या ये जो बीच का थोड़ा सा अंतराल है इस बीच के अंतराल इस बीच की संधि का उपयोग कर लो और इसका बड़ा बहुमूल्य अर्थ है जब तुम्हारा चित्त जागरण से निन्न उतरता है या नींद से जागरण में आता है तो जैसे गाड़ी में गेयर बदलते ठीक ऐसी ही घटना घटती है एक क्षण को जब तुम गेयर बदलते हो एक गेयर से दूसरे गेयर में कार को डालते हो तो एक क्षण को कार किसी भी गेयर में नहीं रह जाती न्यूट्रल से गुजरती ठीक ऐसे ही जब दिन भर बीत गया और दिन भर की चेतना शांत होने लगी और रात की चेतना उठने लगी तो एक क्षण को न तुम जागे होते न तुम सोए होते एक क्षण को जरा सी संधि है उस संधि में तुम देह के भीतर ही नहीं होते उस संधि में तुम अपने स्वभाव में होते हो काश उस संधि को तुम जाग कर देख लो तो संध्या हो गई उस संधि को तुम ठीक से पहचान लो तो तुम मुक्त हो जाओगे रोज आती ये घड़ी और रोज़ हम चूकते चले जाते जन्मों जन्मों से आती ये घड़ी और हम चूकते चले जाते हमारे चूकने में हमारी कुशलता अपूर्व है सूरज ढल गया एक दिवस और बीत गया रात्रि उतरने लगी रात के पहले तारे उभर आए शांत है बिहार संध्या हो गई तो पक्षी भी चुप हो गए वृक्ष भी सोने की तैयारी करने लगे आदमी पक्षियों और वृक्षों से भी गया बीता है पक्षियों ने भी पंख से कोड़ लिए अपने अपने घोंसलों में दुपक कर बैठ गए रात की तैयारी होने लगी वृक्षों ने भी अपने पत्ते ढीले छोड़ दिए फूल बंद हो गए मौत का इंतजाम होने लगा लेकिन आदमी है कि लगा है अगर संसारी हो तो ठीक क्षमा कर दो लेकिन सन्यासी भी लगा है व्यर्थ की बातों में लगा है शांत थे ये क्षण शीतल समीर बहरा था इस मौके का तो उपयोग कर लेना चाहिए सोचो उस घड़ी को उस दृश्य को आंखों में बन जाने दो उस दृश्य में थोड़ी देर जियो तो ही ये सूत्र जीवित हो पाएंगे, तो ये गाथाएं पुनर्जीवित हो जाएंगी तब तुम तो इन्हें ऐसे ही सुन पाओगे जैसे तुम मौजूद रहे हो यही मैं चाहता हूँ कि तुम फिर मौजूद हो जाओ उस जगह साँझ पहले तारे निकलने लगे रात उतरने लगी शीतल हवा बहती पशु पक्षी सब शांत हो गए वृक्षों ने भी अपनी आँखें बंद कर ली सोने की तैयारी करने लगे और ये भिक्षु और भगवान की मौजूदगी फिर भी संध्या में न उतरे फिर भी प्रार्थना में न उतरे ये संसारी ही थे इन्होंने चीवर पहन लिए थे भिक्षु के इन्होंने गहरेक वस्त्र धारण कर लिए थे इन्होंने दुकानदारी छोड़ दी थी मगर ऊपर ऊपर छूटी थी भीतर दुकानें खुली थी मन न रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा कपड़े रंग लिए थे मन नहीं रंगा था तो तुम किसको धोखा दे रहे हो तुम अपने को ही धोखा दे रहे भगवान जेतवन में ठहरे हैं पांच भिक्षु आसन साला में बैठे हुए बातें कर रहे हैं पहली तो बात भिक्षुओं को मौन होना चाहिए जहां तक बन सके मौन होना चाहिए जितना बन सके मौन होना चाहिए जितनी घड़ियां मौन में बीत जाए उतना शुभ पहली तो बात बात भिक्षुओं को करनी नहीं चाहिए जब तक कि अनिवार्य ना हो जाए भिक्षुओं को मितभाषी होना चाहिए टेलीग्राफिक जितने शब्द बिल्कुल जरूरी हो बस उतने ही बोलने चाहिए उससे ज्यादा नहीं तुम टेलीग्राम देने जाते ना पोस्ट ऑफिस तो कितना सोच विचार करते हो क्योंकि दस शब्द ही भेजने हैं सब काट छाट कर देते हो जो जो बेकार शब्द है निकाल देते हो दस शब्द बना लेते हो यही तुम पत्र लिखने बैठते हो तो फिर फिक्र नहीं करते दस पेज लिख डालते हो और तुमने एक चमत्कार की बात देखी कि दस शब्दों वाले तार का जो प्रभाव होता है वो दस पेज वाले पत्र का नहीं होता मामला क्या है व्यर्थ शब्दों में सार्थक शब्द भी खो जाते व्यर्थ शब्दों को काट दो तो सार्थक में एक ज्योतिर्मयता आ जाती एक गहराई आ जाती एक प्रगाढ़ता आ जाती भिक्षु को तो मितभाषी होना चाहिए उसको तो एक शब्द तोल के बोलना चाहिए उसने तो एक एक शब्द में त्वरा अपने प्राण डालने चाहिए भिक्षु अनावश्यक नहीं बोलेगा एक शब्द नहीं बोलेगा एक विराम चिन्ह नहीं लगाएगा अनावश्यक जितना अत्यंत जरूरी है बस उतना और उसी घड़ी रुक जाएगा तो पहली तो बात ये भिक्षु बैठे हैं आसन आसनशालम पांच सौ भिक्षु बातें कर रहे हैं बाजार पैदा कर दिया होगा 500 लोग बातें कर रहे हो तो बाजार हो गया होगा ये बाजार में ही रहे हैं अब तक भिक्षु भी हो गए लेकिन बाजार छूटता नहीं बाजार इनके साथ चलाया बाजार इनके हृदय में बैठा है बाहर भागने से कुछ भी नहीं होता जब तक भीतर रूपांतरण ना हो भाग जाओ हिमालय पर करोगे क्या हिमालय की गुफा में बैठ के भी सोचोगे अपनी दुकान की ही बात सोचोगे तो वही तुम जो हो इसलिए असली सवाल कहीं जाने का नहीं है असली सवाल तो भीतर से दृष्टि रूपांतरण का है चित्त के बदलाव बदलाहट का है बोध के नए करने का है बातें कर रहे हैं ये बात ही नहीं जस्ती और फिर बुद्ध की मौजूदगी में चलो अकेले होते बुद्ध मौजूद ना होते और ये बातें करते तो भी चलता है क्षमित थे आखिर आदमी हैं कभी कभी बात करने का मन इनका भी हो जाता है भिक्षु है तो भी क्या आदमी आखिर आदमी है बतियाना चाहता है सुख दुख कहना चाहता है लेकिन बुद्ध की मौजूदगी में जहां बुद्ध मौजूद हो वहां एक अपूर्व प्रसाद बरस रहा है तुम अपनी बकवास में उस प्रसाद से वंचित रह जाओगे वहां बुद्ध बरस रहे हैं और तुम किसी और काम में लगे हो बुद्ध की मौजूदगी में तो सब काम रुक जाने चाहिए तुम्हारे सच के सब व्यापार रुक जाने चाहिए तुम्हारा हृदय तो सिर्फ बुद्ध के लिए खुला होना चाहिए बुद्ध की मौजूदगी में तो वैसे ही होना चाहिए जैसा तुमने सूरजमुखी का फूल देखा ना जिस तरफ सूरज होता है उसी तरफ घूम जाता शिष्य को तो गुरु की तरफ सूरजमुखी का फूल जैसा हो जाना चाहिए इन्होंने तो पीठ कर दी ये तो भूल ही गए इन्हें तो याद ही ना रहा ये तो अपनी बातचीत में इतने तल्लीन हो गए बातचीत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई बुद्ध कम महत्वपूर्ण हो गए बातचीत के धुएं में बुद्ध की ज्योति खो गई इन्होंने बातों का इतना धुआं खड़ा कर दिया इतने बादल खड़े कर दिए कि इन्हें याद ही ना रहा कि किसकी मौजूदगी में ये कहाँ बैठे संन्यासी को स्मरण होना चाहिए नहीं तो संन्यास कैसा आश्चर्य कि उनकी बातचीत और साधारण जनों जैसी ही है उनकी बातचीत को सुनकर यह तय करना कठिन है कि वे संसारी हैं या सन्यासी। वही व्यर्थ की बातें किस गांव में लोग सुंदर हैं और किस गांव में लोग सुंदर नहीं और किस गांव में दान मिलता है और किस गांव में दान नहीं मिलता और कौन से रास्ते पर छायादार वृक्ष हैं और कौन से रास्ते पर छायादार वृक्ष नहीं वही साधारण पृथक जन की बातचीत भीड़ की बातचीत वही सुख दुख की कथा वही रोना जो सब तरफ चल रहा है उनकी चर्चा वार्ता के विषय अंतरयात्रा के विषय नहीं है पहले तो बात करनी नहीं चाहिए फिर करनी ही हो तो बात का लक्ष्य अंतरयात्रा होनी चाहिए पूछते एक दूसरे से कि भिक्षु कैसा तुम्हारा ध्यान चलता है पूछते एक दूसरे से तुम्हारे आश्रय रुक रहे कि नहीं पूछते एक दूसरे से अहिंसा का जन्म हो रहा है या नहीं कहते अपनी बात की चलता हूं बहुत लेकिन चुक चुक जाता हूं, विचार बाधा डालते शांति खंडित हो जाती है एकाग्र बैठ नहीं पाता चित्त यहां वहां छिछल छिछल जाता है पारे की भांति है जितना पकड़ता हूं उतना ही बिखर जाता है भीतर की कुछ बात होती है भीतर की यात्रा के लिए एक दूसरे को कुछ सहयोग देने की बात होती तो समझ में आती थी तो पता चलता कि ये अंतर यात्रा के पथिक हैं लेकिन उनकी चर्चा के विषय अंतर यात्रा के विषय नहीं वस्तुतः ऐसा लगता है कि अभी भी उनकी बहर यात्रा चल रही क्योंकि जो तुम्हारे चित्त में चल रहा है वही तुम्हारी यात्रा है तुम कहाँ बैठे हो इससे फर्क नहीं पड़ता मंदिर में कि मस्जिद में इससे फर्क नहीं पड़ता कृष्ण के साथ की क्राइस्ट के साथ की बुद्ध के महावीर के साथ इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वही तुम्हारी यात्रा है तुम भीतर क्या सोच रहे हो तुम यहां बैठे हो तुम भीतर क्या सोच रहे हो वहीं तुम हो यहां होना तो तुम्हारा फिर बहुत स्थूल होना है हुए ना हुए बराबर तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वही तुम्हारी स्थिति है उस पर ही ध्यान रखना वहां बहर यात्रा बंद होनी चाहिए बहिर मुख्ता बंद होनी चाहिए भगवान मौन बैठे उनकी बातें सुन रहे चकित हैं चकित है चकित हैं कि मैं यहां देने को मौजूद मगर यह लेने को तैयार नहीं चकित हैं कि मैं बरस रहा के ऊपर लेकिन इनके मटके उल्टे रखे कि मैं इन्हें भरे दे रहा हूं लेकिन इनकी मटकियों में छिद्र है वो सब बाहा जा रहा है कि मैं रोज रोज इन्हें जगा रहा हूं और ये रोज रोज सोए जा रहे हैं ये और तो किस चीज के प्रति जागरूक होंगे ये मेरी मौजूदगी के प्रति भी जागरूक नहीं चकित हैं और करुणापूर्ण भी दया भी है कि बेचारे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 तो महात्मा जी ने कहा सेठ जी, जी मैं खड़ा हुआ मैंने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं मालूम होता है, ब्रह्म से भी कोई बड़े आ गए ये ब्रह्म की चर्चा चल रही थी सेठ सेठ जी कौन है और का ये बीच में आने का प्रयोजन क्या है और तुम्हें ये देखने की जरूरत क्या है कि कौन आदमी बीच में आया पीछे आए तो बैठेंगे लेकिन आगे बुला के बिठाना बोलने को रोक देना